फिर उक्त पवन किन कार्यों के हेतु होते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत में किया है भावार्थ वायु के संयोग से ही वर्षा होती और जल के कण वारिण अर्थात सब पदार्थों के अत्यंत छोटे-छोटे कण पृथ्वी से अंतरिक्ष को जाते तथा वहां से पृथ्वी को आते हैं उनके साथ वहां उनके निमित्त से बिजली उत्पन्न होती और बादलों में छिप जाती है यही प्रकाश आदि गुणों का विस्तार करते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इन तवनों की व्याप्त से सब पदार्थ बढ़कर बल देने वाले होते हैं इसी मनुष्यों को वायु और अग्नि के योग से अनेक प्रकार के कार्यों की सिद्ध करनी चाहिए फिर उनसे क्या सिद्ध करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ विद्वान लोग जिन वायु अग्नि आदि पदार्थों के अनुयोग से सब संत क्रिया रूपी यज्ञ को सिद्ध करते हैं उन्हीं पदार्थों से सब मनुष्यों को सब कार्य सिद्ध करना चाहिए 18वें सुक्त में कहे हुए बृहस्पति आदि पदार्थों के साथ इस सुक्त से जिन अग्नि वा वायु का प्रतिपाद है उनकी विद्या की एकता होने से इस 29वें सुक्त की संगति जाननी चाहिए इस अध्याय में अग्नि और वायु आदि पदार्थों की विद्या के उपयोग के लिए प्रतिपादन करता और पवनों के साथ रहने वाले अग्निका प्रकाश करता हुआ परमेश्वर अध्याय की समाप्ति को प्रकाशित करता है यह प्रथम अष्टक के प्रथम अध्याय 19वां सूक्त और 37वां वर्ग समाप्त हुआ अथ द्वितीयो अध्याय अब दूसरे अध्याय का प्रारंभ है उसके पहले मंत्र में रिभु की स्तुति का प्रकाश किया है भावार्थ इस मंत्र में पुनर्जन्म का विधान जानना चाहिए मनुष्य जैसे कर्म किया करते हैं वैसे ही जन्म और भोग उनको प्राप्त होते हैं फिर वे विद्वान कैसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जो विद्वान पदार्थों के संयोग व वियोग से धारण आकर्षण व विगाद गुणों को जानकर क्रियाओं के शिल्प व्यवहार आदि यज्ञ को सिद्ध करते हैं वे ही उत्तम उत्तम ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं वे उक्त विद्वान किससे क्या-क्या सिद्ध करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जो मनुष्य अंग उपांग और उपवेदों के साथ वेदों को पढ़कर उनसे प्राप्त हुए विज्ञान से अग्नि आदि पदार्थों के गुणों को जानकर काल यंत्रों से सिद्ध होने वाले विमान आदि रथों में संयुक्त करके उनको क्या करते हैं वे कभी दुख और दरिद्रता आदि दोषों को नहीं देखते फिर वे विद्वान कैसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जो आलस्य को छोड़े हुए सत्य में प्रीति रखने और सरल बुद्धि वाले मनुष्य हैं वे ही अग्नि और जल आदि पदार्थों से उपकार लेने को समर्थ हो सकते हैं फिर यह किससे क्या करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जो विद्वान लोग जब वायु और विद्युत का आलंब लेकर सूर्य की किरणों के समान आग्नेय आदि अस्त्र आदि शस्त्र और विमान आदि यानों को सिद्ध करते हैं तब वे शत्रुओं को जीत राजा होकर सुखी होते हैं यह पहला वर्ग समाप्त हुआ उक्त कार्य करने में किसका सामर्थ्य होता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्य लोग किसी क्रिया कुशल कारीगर के निकट बैठकर उसकी चतुराई को दृष्टगोचर करके फिर सुख के साथ कारीगरी के काम करने को समर्थ हो सकते हैं इस प्रकार से सिद्ध किए हुए इन पदार्थों से क्या फल सिद्ध होता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ सब मनुष्यों को उचित है कि जो ब्रह्मचारी आदि चार आश्रमों के कर्म तथा यज्ञ के अनुष्ठान आदि तीन प्रकार के हैं उनको मन वाणी और शरीर से यथावत करें इस प्रकार मिलकर सात कर्म होते हैं उनके संग उपदेश और विद्या से रत्नों को प्राप्त होकर सुखी होते हैं वे एक-एक कर्म को सिद्ध वा समाप्त करके दूसरे का आरंभ करें इस क्रम से शांति और पुरुषार्थ से सब कर्मों का सेवन करते रहें वे उक्त कर्म को करके किसको प्राप्त होते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावर मनुष्यों को योग्य है कि अच्छे कर्म वाद्द्वानों की संगति तथा पूर्वोक्त यज्ञ के अनुष्ठान के द्वारा व्यवहार सुख से लेकर मोक्ष पर्यंत सुख की प्राप्ति करनी चाहिए 19वें सुक्त में कहे हुए पदार्थों से उपकार लेने को बुद्धिमान ही समर्थ होते हैं इस अभिप्राय से इस 20वें सुक्त के अर्थ का मेल पिछले 19वें सुक्त के साथ जानना चाहिए यह 20वां सुक्त और दूसरा वर्ग पूरा हुआ अब 21वें सुक्त का आरंभ है उसके पहले मंत्र में इंद्र और अग्नि के गुण प्रकाशित किए हैं भावार्थ मनुष्यों को वायु और अग्नि के गुण जानने की इच्छा करनी चाहिए क्योंकि कोई भी मनुष्यों को उपदेश वा श्रवण के बिना उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकता फिर वे कैसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ कोई भी मनुष्य अभ्यास के बिना वायु और अग्नि के गुणों के बनाने व उनसे उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकता वे किस उपकार के करने वाले होते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है जब मनुष्य मित्रपन का आश्रय लेकर एक दूसरे के उपकार के लिए विद्या से वायु और अग्नि को कार्य में संयुक्त करके रक्षा के साथ पदार्थ और व्यवहारों की उन्नति करते हैं तभी वे सुखी होते हैं फिर वे कैसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावारथ मनुष्य को जिस कारण ये दृष्टिगोचर हुए तीव्र वेग आदि गुण वाले वायु और अग्नि शिल्प क्रिया युक्त व्यवहार में संपूर्ण कार्यों के उपयोगी होते हैं इससे इनको विद्या की सिद्धि के लिए कार्यों में संयुक्त करना चाहिए भावारथ विद्वानों को योग्य है कि जो सब पदार्थों के स्वरूप वा गुणों से अधिक वायु और अग्नि हैं उनको अच्छी प्रकार जानकर क्रिया व्यवहार में संयुक्त करें तो वे दुखों को निवारण करके अनेक प्रकार की रक्षा करने वाले होते हैं फिर वे किस प्रकार के हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण भी नित्य हैं जो शरीर में वाह बाहर रहने वाले प्राण वायु तथा बिजली हैं वे अच्छी प्रकार सेवन किए हुए चेतना कराने वाले होकर सुख देने वाले होते हैं 20वें सूक्त में कहे हुए बुद्धिमानों की पदार्थ विद्या की सिद्ध के वायु और अग्नि मुख्य हेतु होते हैं इस अभिप्राय के जानने से पूर्वोक्त 20वें सूक्त अर्थ के साथ इस 21वें सूक्त के अर्थ का मेल जानना चाहिए यह 21वां सुक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ अब 22वें सुक्त का आरंभ है इसके पहले मंत्र में अश्विनों के गुण का उपदेश किया है भावार्थ शिल्पकारियों की सिद्ध करने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को चाहिए कि उसमें भूमि और अग्नि को पहले ग्रहण करें क्योंकि इनके बिना विमान आद यानों की सिद्धि वहां गमन का संभव नहीं हो सकता फिर वे किस प्रकार के हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत में किया है भावारथ जो मनुष्यों के लिए अत्यंत सिद्ध कराने वाले अग्नि और जल हैं वे शिल्प विद्या में संयुक्त किए हुए कार्य सिद्ध के हेतु होते हैं ये क्रिया में किन से संयुक्त हो सकते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ उपदेश के बिना किसी मनुष्य को ज्ञान की वृद्धि कुछ भी नहीं हो सकती इसे सब मनुष्यों को उत्तम विद्या का उपदेश तथा श्रवण निरंतर करना चाहिए इसको करके अश्वियों के योग से क्या होता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ हे मनुष्यों जिस कारण अग्नि और जल के वेग से युक्त किया हुआ रथ अति दूर स्थानों में भी शीघ्र पहुंचाता है इससे तुम लोगों को भी इस शिल्प विद्या का अनुष्ठान निरंतर करना चाहिए अगले मंत्र में परम ऐश्वर्य कराने वाले परमेश्वर का प्रकाश किया है भावार्थ मनुष्यों के द्वारा चेतनमय सब जगह प्राप्त होने और निरंतर पूजन करने योग्य प्रीति का एक पूज्य और सब ऐश्वर्यों का देने वाला परमेश्वर है वही निरंतर उपासना के योग्य है इस विषय के बिना कोई दूसरा पदार्थ उपासना के योग्य नहीं है यह चौथा वर्ग पूरा हुआ फिर उस परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जैसे विद्वान मनुष्य परमेश्वर की स्तुति करके उसकी आज्ञा का आचरण करता है वैसे तुम लोगों को भी उचित है कि उस परमेश्वर के रचे हुए संसार में अनेक प्रकार के उपकार ग्रहण करो